नोबल पुरस्कार विजेता एलेक्सिल कैरल ने एक पुस्तक लिखी है उसका नाम है मैन अननोन इस ग्रंथ में वे मानव मन में उठने वाले प्रश्नों का उल्लेख करते हैं वे बताते हैं कि मनुष्य के दो रूप हैं पहला रूप तो वह है जो जाना हुआ है जो ज्ञात है और दूसरा रूप वह है जो अब तक अजाना ही है मनुष्य का जाना हुआ रूप क्या है यही कि उसकी लंबाई कितनी है उसकी ऊँचाई कितनी है उसका रंग रूप और उसका बाहरी नक्शा कैसा है यह मनुष्य का जाना रूप है पर यह रूप बहुत अल्प है इसके अतिरिक्त उसका अजाना रूप है जो बहुत विस्तृत है हमारा बहुत सा भाग ऐसा है जो अजाना है और इस अजाने रूप को जानने की प्रक्रिया ही जीवन की प्रक्रिया है जो अजाना है उसे जानने का प्रयास ही जीवन है तो क्या हम अपने आप को नहीं जानते नहीं हम अपने आप को नहीं जानते एलेक्सिस कैरल कहते हैं कि मनुष्य केवल अपने एक अंश को ही जानता है और यह अंश अत्यल्प है वह अपने बहुलांश को नहीं जानता वह अजाना है इसी अजाने रूप को जानने का आह्वान उपनिषद करते हैं भारत में इस प्रश्न पर विचार किया गया कि अपने आप को हम कैसे जानें? अपने इंद्रियों के सहारे हम अपने शरीर का ज्ञान प्राप्त करते हैं हम आँखों से देखते हैं कान से सुनते हैं त्वचा से स्पर्श करते हैं रसना से स्वाद लेते हैं नाक से घ्राण लेते हैं इन विभिन्न इंद्रियों के द्वारा हम मनुष्य के ज्ञात रूप को ही जानते हैं पर मनुष्य का अज्ञात रूप इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता ऋषियों ने विश्लेषण किया कि हम जितना जानते हैं वह मन के द्वारा ही जानते हैं पर मन को हम नहीं जानते मन में विचार उत्पन्न होता है और उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है पर मन क्या है मन को जानो उसे टटोलो उसे समझने का प्रयास करो भारत में ऋषियों ने मन के स्वभाव को समझना चाहा, उन्होंने उस मन को जानने का प्रयास किया जिसके सुप्त रहते दुख सुख की वेदना नहीं होती और जिसके जागते ही समस्त प्रकार की संवेदनाएँ होने लगती है वे निरंतर मन का शोध करते रहे और एक दिन आया जब उन्होंने मन को समझा लिया उन्होंने उस विधि का अविष्कार कर लिया जिससे मन को जाना जा सकता है मन को जानने की इस विधि को योग कहा गया है